कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली का विचार कल प्रारंभ हुआ तुलावधारण से मुलावधारण तुलाव मुलाव न्याय से जगत दर्शन से जगत का कारणभूत ब्रह्म का निश्चय कराने के लिए इस वल्ली का प्रारंभ है तूल कहा जाता है कार्य को तो कार्य को देख करके उसके कारण का निश्चय होता है कि कोई ना कोई कारण है बिना कारण के कार्य नहीं होता वृक्षादि कार्यों को देख करके उनका मूल कारण निश्चय होता है ऐसे जगद्रूपी वृक्ष को देख करके जगद्रूपी वृक्ष का मूल विवर्त उपादान कारणभूत ब्रह्म विद्यमान है यह निश्चय कराने के लिए तृतीय वल्ली प्रारंभ हुई इसलिए संसार का एक वृक्ष के रूप में वर्णन किया जा रहा है तो संसार वृक्ष के तरह वृक्ष है तो इसका मूल कहा है और कौन है तो कहा ऊर्ध्व मूल यह संसार वृक्ष ऊर्ध्व मूल है मतलब तो इसका मूल यानी कारण ऊर्ध्व है इससे असंश्लिष्ट है संसार है प्रकृति तथा प्राकृत जगत प्रकृति है त्रिगुणात्मिका माया और प्राकृत जगत है आकाश आदि स्थूल शरीरांत ये सारा प्राकृत कहलाता है और दोनों मिलकर के प्रकृति एवं प्रकृति का कार्य संसार कहलाता है और इन प्रकृति तथा प्राकृत जगत रूपी संसार वृक्ष का मूल कौन है तो कहा कि ऊर्ध्व है यानी प्रकृति तथा प्राकृत जो संसार है इससे अतिरिक्त है इससे इनका अधिष्ठान होने से असंश्लिष्ट है परमार्थतः तो इसका संश्लेष प्रकृति तथा प्राकृत तो संसार वृक्ष के साथ नहीं है वह ऊर्ध्व अधिष्ठान ब्रह्म को ऊर्ध्व शब्द से लेना है और वही इसका मूल है यानी विवर्त उपादान कारण है अधिष्ठान है उसी में संसार वृक्ष कल्पित है रस् में कल्पित सर्प के तरह और इसकी शाखाएं अध है यानी अधिष्ठान भूत विवर्त उपादान कारण की अपेक्षा नीचे के ओर है यानि निकृष्ट है वह संसार वृक्षांत पाती जो चौरासी लाख प्रकार के कार्यक्रम संघात है प्राकृत वे ही शाखाओं के तरह शाखाएं हैं अरोह नीचे के ओर हैं अवाक हैं का अर्थ है संसार वृक्ष से संस्लिष्ट है संघातात्मक है कल्पित है स्वतः सत्ताक नहीं है जैसे स्वतः सत्ताक ऊर्ध्व मूल शब्दित इस संसार वृक्ष का विवर्त उपादान कारण ब्रह्म है वह किसी की सत्ता से सत्ता वाला नहीं उसकी अपनी सत्ता है ऐसे इन चौरासी प्रकार के कार्यक्रम संघातों की अपनी सत्ता नहीं है इसलिए वे अवाक है उसकी सत्ता से सत्तावान है और ये अवाक शाखाएं जिस वृक्ष की हैं, उस वृक्ष को कहा जाता है अवाक शाख संसार वृक्ष और यह अस्थिर है इसे अश्वत्थ शब्द से बताया गया चलायमान है इसलिए कहा जाता है सर्वे भावा क्षण विपरिणामिनिशक्ते तो शक्ति है चेतन परमात्मा और चेतन परमात्मा निरंतर एक रस है एक रूप है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता कोई बदलाव नहीं होता कभी भी और उस रीते चिति शक्ति का अर्थ है परमात्मा को छोड़कर बाकी जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं वे हैं प्रकृति तथा प्राकृतिक वस्तुएं वे क्षण विपरिणामी है यानी प्रति क्षण परिवर्तनशील है बदल रहे हैं एक रूप नहीं है अस्थिर है तो अश्वत्थ शब्द से इस संसार वृक्ष में अस्थिरत्व तो बताया गया क्षण विपरिणामित्व तो बताया गया और यह संसार वृक्ष सनातन है मतलब चिरंतन है अर्थ अनादि काल से प्रवाह रूप से चला आ रहा है एक पूर्व कल्प समाप्त तो होता है तो प्रलय के अनंतर दूसरा कल्प प्रारंभ होता है फिर कुछ दिन रह करके उस कल्प का प्रलय होता है तो दूसरी सृष्टि का प्रारंभ होता है इसलिए यह संसार वृक्ष अनादि काल से चला आ रहा है इसलिए इसे सनातन कहा जाता है तो सनातन होने पर भी शांत है इसे बताने के लिए एक प्रकार से वृक्ष शब्द का भाष्य में प्रयोग होगा और वृक्ष इसलिए कहा जाता है संसार को कि यह छेदनारह है छेद्य है इसका उच्छेद होता है सनातन होने पर भी जो ब्रह्मज्ञान से बुद्धि में असंगता आती है वही इस संसार वृक्ष का छेदन करने के लिए शास्त्र के तरह शास्त्र है इसलिए पंद्रहवें अध्याय में गीता में कहा गया असंग शास्त्रेन न चित्वा। तो असंग शास्त्र। ये संसार वृक्ष के छेदन का साधन है उससे संसार वृक्ष छेदन आ रहा है छेदन योग्य है तो पूर्वार्ध में प्रथम मंत्र के संसार वृक्ष की चर्चा करके उत्तरार्ध में बताया जा रहा है कि जो इस संसार वृक्ष का विवर्त उपादान कारणात्मक ऊर्धम मूल है वह शुद्ध है त्रिगुणातीत होने के कारण गुण निमित्तक सुख दुख मोहादि दोष रहित है निर्विकार है। ही उसमें शुक्रत्व है तदेव शुक्रम और तद ब्रह्म वह विवर्त उपादान कारण अपरिछिन्न है बृहत है घूमा है देश वस्तु से अपरिछिन्न है और वह अमृत है का है अविनाशी है संसार वृक्ष सनातन होने पर भी मृत है मरते हैं मरण धर्म है विनाश होता है उसका इसका मूल अमृत है अविनाशी है और वो जो अविनाशी देशकाल वस्तु से अपरिच्छिन्न विशुद्ध चेतन रूप संसार का विवर्त उपादान कारण है उसे आत्मरूप से जो जानता है वह मुक्त हो जाता है इसे आगे कह, कहेंगे ये ए तदीतु अमृतास्ते भवंती इससे तो इस संसार वृक्ष का उच्छेदक संसार वृक्ष का मूल ही है जब तक अज्ञानास्पद रहता है अज्ञान का आलमन होता है अज्ञात रहता है अज्ञान का विषय बन करके आत्मरूप से अनुभव में नहीं आता तब तक संसार वृक्ष का संपोषक बनता है सत्ता स्पूर्ति प्रदायक बनता है प्रकृति तथा प्राकृत जगत को सत्ता देता है और प्रकाशित करता है जैसे ही यह ऊर्ध्वूल शब्द तो जगत का विवर्त उपादान कारण मैं के रूप में अनुभव में आता है तो उसी समय फिर इस संसार वृक्ष का वह उच्छेदक हो जाता है, क्योंकि संसार वृक्ष का जो परिणामी उपादान कारण है प्रकृति वह ज्ञान समकाल में ही निवृत्त होती है बाधित हो जाती है और अवांतर जड़े जो हैं, वासनाएं है। उनका भी क्षय होता है वेदांत में तीन कार्य युगपथ होते हैं ब्रह्म साक्षात्कार अज्ञान निवृत्ति और वासना क्षय इनमें कार्य कारण भाव है ब्रह्म साक्षात्कार है अज्ञान की निवृत्ति तथा तो वासना क्षय कार्य है लेकिन पौरवा पौर्वापर्य नहीं है पौर्वापर्य का अर्थ है कि कारण ब्रह्म साक्षात्कार पहले होगा उसके बाद फिर अज्ञान निवृत्त होगा और फिर वासनाएं जाएगी ऐसा क्रम नहीं है पौर्वापर्य करते है क्रम को कार्य कारण भाव होने पर भी एक साथ इन तीनों का संपादन होता तो अहम ब्रह्मास्मि ऐसे ज्ञान का विषय बनकर के ज्ञात होकर के यही ऊर्धवूल शब्दित ब्रह्म संसार वृक्ष का उच्छेदक बन जाता उसके परिणामी उपादान कारण जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है उसे उखाड़ देता है इसलिए संसार वृक्ष सूख जाता है बाधित हो जाता है जब तक संसार वृक्ष सत्य प्रतीत हो तब तक माना माना जाता है यह सरस है रस युक्त है हरा भरा है और इसका बाद हो जाए मिथ्यात्व निश्चय हो जाए तो माना जाता है ये सूख गया फिर राग द्वेष उत्पन्न नहीं कर पाता जिस जिसके बुद्धि में संसार के बाद का निश्चय होता है उसकी बुद्धि संसार विषयक द्वेष रहित रहती है तो राग-द्वेष न होना ही संसार वृक्ष का सुखना है क्योंकि उसका परिणामी उपादान कारण अज्ञान निवृत्त होता है इसलिए इसका बाध होता है मिथ्यात्व निश्चय होता है तो तदेव शुक्रम तद्रह तदेव अमृत और तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तो जो अविनाशी निर्विकार, शुद्ध, चेतन है उषी में सर्वे लोका सत्य संसारातपाती सत्यलोका सलोक आरोपित रस्य में आरोपित सर्प के तरह श्रितयानी आश्रिता आरोपिता कल्पिता और तदुनाते कश्चन इस संसार की कोई भी वस्तु उसका अतिक्रमण नहीं कर पाती उसे छोड़ करके अपना स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध नहीं कर पाती अनात्मा अंत पाती कोई भी पदार्थ स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं है यही अनात्मा का आत्मा का अतिक्रमण न करना है अतिक्रमण न कर पाना क्या है तो अपनी स्वतंत्र सत्ता को सिद्ध न कर पाना ये अतिक्रमण न कर पाना है तो तदुनाते कश्चन तो नचिकेता का जिज्ञास यमराज्य के उपदिश्यमान ब्रह्म कोई दूसरा नहीं है ते नचिकेता का जिज्ञास का उपदिश्य जो इस संसार वृक्ष का ऊर्ध्मूल शब्द से कहा गया अधिष्ठान है विवर्त उपादान कारण है वही यह प्रकृति ब्रह्म है ऐसा मूल का अर्थ हम लोग देख चुके हैं और वृक्ष शब्द का प्रवृत्ति निमित्त संसार में वृश्चन भगवान भाष्यकार बता चुके हैं अब संसार के छद्यत्व में युक्ति बताते हैं जन्म जरा इत्यादि से भाष्य में भाष्यकार भगवान इसलिए टीकाकार अवतरण लिखते हैं कि छद्यत्वे युक्तिम आह यानी संसार वृक्षस्य छद्यत्वे युक्तिम आह तो संसार के वृक्ष होने में छद्य होने में याने वृक्ष होने में युक्ति बताते हैं भास्कर भगवान इसे क्यों छेद्य माना जाए जाते इसलिए कि जो भी दुख है और दुख का निमित्त है उसे व्यक्ति हटाना चाहता है उसका उच्छेद करना चाहता है तो ये संसार भी दुखात्मक है इसलिए छेद्य है एक भी बता रहे हैं तो जन्म जरा मरण शोकादि अनेक अनर्थात्मक ये जो विशेषण है संसार वृक्ष का ये जितने भी प्रथमांत पद आ रहे हैं इनका अन्वय है। इधर जो एक so, सौ नंबर पृष्ठ पर चौथी पंक्ति में भाष्य में आ रहा है ये संसार वृक्ष है ना संसार वृक्ष के विशेषण है यह संसार वृक्ष कैसा है तो कहते हैं जन्म जरा मरण शोकादि अनेक अनर्थात्मक यह सह संसार यह संसार इसलिए छेद्य है छेदनाह है क्योंकि यह जन्मात्मक है और मरण जरात्मक है मरणात्मक है शोका और शोकादि अनेक दुखात्मक है जन्मादि ये सब के सक दुख के हेतु होने से दुख है अनर्थ के हेतु होने से अनर्थ है अनर्थ कहते हैं दुख को तो अनर्थ, अनर्थ के अनेक हेतु जन्मादि हैं, जन्म मरणादि ये सब दुख देने वाले होने के कारण अनर्थ है और इन सब से युक्त है संसार संसार है तो संसारी जीव का संसार है का मतलब है जन्म होगा और जरा होगी बूढ़ा होगा बुढ़ापे में अनेकों प्रकार के कष्ट होंगे और वह हमेशा नहीं रह सकता जात से ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार मृत्यु होगी और जीवित रहते समय भी जिन जिन पदार्थों को और व्यक्तियों को चाहता है वह व्यक्ति और पदार्थ हमेशा उसके पास रहेंगे ही ऐसा नहीं हो पाता उन अनुकूल पदार्थों का वियोग जनित दुख जिसे शोक कहा जाता है वह शोक भी होगा ही होगा प्रियजनों का वियोग निमित्तक दुख और आदि शब्द से और भी लेना प्रतिकूलताएं, अपमान आदि और इन सब को दुख का हेतु होने के कारण कहा जाता है अनर्थ तो ऐसे अनेक अनर्थ से युक्त ये संसार होने के कारण संसार छेद्य है संसारी जीवात्मा का संसार छेद्य है छेदनारह है और ये हमेशा एक रूप नहीं रहता संसार बदलता रहता है इसलिए दूसरा विशेषण बताया जा रहा है प्रतिक्षण अन्यथा स्वभावो ये संसार वृक्ष ऐसा प्रत्येक प्रथमांत पद का अन्वय एस संसार वृक्ष के साथ विशेषण के रूप में करना इन सब प्रथमांत पदों का विशेष है संसार वृक्ष प्रतिक्षण अन्यथा स्वभाव यानी परिवर्तनशील है बदलता रहता है इसमें हेतु बताया जा रहा है प्रतिक्षण अन्यथा स्वभाव क्यों है इसमें हेतु बताया जा रहा है दृष्टांत के साथ माया मरीची उदक गंधर्व ग नगरादीवत दृष्ट नष्ट स्वरूपवात प्रति अन्यथा स्वभाव एस संसार वृक्ष ऐसे लगाना एस संसार वृक्ष प्रति अन्यथा स्वभाव इसमें संसार वृक्ष पक्ष है प्रतिक्षण अन्यथा स्वभावत्व यानी परिवर्तनशील ये साध्य है और हेतु है दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात और हेतु है अके दृष्टान्त है माया मरीची उदक ग नगरादिवत एक अनुमान बताया है संसार में परिवर्तनशीलता का साधक ये अनुमान है क्यों प्रतीक्षण बदलने वाला संसार है इसका स्वभाव ऐसा क्यों है तो कहते इसलिए है कि दृष्टनष्ट स्वरूपत्वाद दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार जब तक दृष्टि है तभी तक वो है और दृष्टि बदल गई तो दृष्टि का विषय भी बदल जाता जो प्राणों से भी प्रिय लगता है पदार्थ जब तक उसमें अनुकूलता है प्रतिकूलता ज्ञात नहीं होती और उसी का दोष दिखे तो अभी तक अनुकूलता के कारण अपने प्राण दे करके भी जिस पदार्थ की सुरक्षा करना चाहता था उसका दोष दिखते ही फिर तुरंत उसे नष्ट करने में प्रयत्नशील हो जाता है तो स्वरूप बदल गया प्रतिक्षण परिवर्तनशील है अन्यथा स्वभाव है वो अनुकूलता नहीं रही प्राण प्रिय प्राण से भी प्रियता नहीं रही अब तो संसार में सबसे प्रतिकूल यदि कोई है तो ये सामने वाली वस्तु है ये लगता है तो प्रति, प्रतिक्षण अन्यथा स्वभाव इसमें हेतु हुआ दृष्ट नष्ट स्वभाव तो दृष्ट नष्ट स्वभाव स्वरूपत्वात कैसे तो कहते जैसे माया है जब तक दिख रही है तभी तक है दृष्टि बदल गई और वृत्ति तो क्षण क्षण में बदलती रहती है क्षणिक है तो जैसे वृत्ति बदल गई तो फिर वृत्ति का विषय भी परिवर्तित होता है तो माया मरीची उदक किरणों में प्रतिमान जल गंधर्व नगरादी के तरह ये दृष्ट नष्ट स्वभाव नाषिके वृक्षवभावरण है वृक्षवत इसका है टीका में प्रसिद्ध वृक्ष वृक्ष शब्द प्रयोग इति अभिप्रेत्य आह वृक्ष संसार को वृक्ष इसलिए कहा जाता है कि ये वृक्ष कहा और वृक्ष की संसार की छेदन अर्ता को सिद्ध करने के लिए ये दो हेतु विशेषण बताए हेतुगर्भ जन्म मरण शोकादि अनेक अनथात्मक अन्यथा स्वभाव इसके कारण यह छेदनारह है छेदनारह होने से वृक्ष है ये कहा अब वृक्ष शब्द का संसार में प्रवृत्ति निमित्त वृक्ष बता करके वृक्षन रूप प्रवृत्ति निमित्त संसार में देख करके वृक्ष व्रक, शब्द का प्रयोग हो रहा है संसार के लिए ये भस्कर भगवान बता चुके हैं दो विशेषणों से अब ये कहते हैं कि या तो इसे जैसे सिंहो मानव इत्यादि में सिंह शब्द का गौण प्रयोग होता है मानवक के लिए सिंह शब्द के मुख्य अर्थ जंगल के राजा में रहने वाले गुण को मानवक में देख करके उन गुण निमित्तक शब्द प्रयोग को कहा जाता है गौण शब्द प्रयोग ऐसे प्रसिद्ध वृक्ष यानि वृक्ष शब्द का जो मुख्यार्थ है और उस वृक्ष शब्द के मुख्यार्थ में रहने वाले गुण को संसार में देख करके संसार में वृक्ष शब्द का प्रयोग होता है तो मानव के लिए जैसे शिंग शब्द का प्रयोग होता है ऐसा गौण प्रयोग माना जाएगा गुण निमित्त प्रयोग माना जाएगा एक तो वृक्ष शब्द का मुख्य रूप से संसार में प्रयोग होगा ये दिखाने के लिए वृक्ष रूप प्रवृत्ति निमित्त बताए उस वृक्ष रूप प्रवृत्ति निमित्त की सिद्धि के लिए दो विशेषण बताए अब वृक्ष शब्द का संसार के लिए गौण प्रयोग है ये बताया जा रहा है अवसानेच इत्यादि से इसके लिए अवतरण लिखते हैं टीकाकार प्रसिद्ध वृक्ष साम्यात। तो प्रसिद्ध वृक्ष यानी वृक्ष शब्द का मुख्यार्थ प्रसिद्ध वृक्ष शब्द का अर्थ निकलेगा वृक्ष शब्द का जो मुख्य अर्थ है और उसकी समानता यानी गुण इस संसार में विद्यमान होने से भी वृक्ष शब्द का गौण प्रयोग संसार के लिए होता है इसलिए कहते हैं वृक्ष शब्द प्रयोग किसमें संसार में इति अभिप्रेत्य आह इसे ध्यान में रख करके भाष्यकार भगवान प्रसिद्ध वृक्ष की समानता संसार में बताते हैं तो अवसाने वृक्षवत अभावात्मक कदली स्तंभवत तो जैसे कदली नाम का कदली कहते केले को तो कदली वृक्ष केले का पेड़ होता है वह उसके तने को ऊपर के कवच उसके हटाते जाओ हटाते जाओ छिलते जाओ तो एक समय आएगा सारे छिलके निकलते निकलते फिर अंदर कुछ भी नहीं बचेगा वो शून्य स्वभाव हो जाएगा ऐसे प्याज के छिलके हटाते जाओ हटाते जाओ तो अंत में कुछ नहीं बचता। तो कहते कदली स्तंभ के तरह यह संसार में भी खोजते जाओ खोजते जाओ संस प्रकृति पर्यंत ये स्थूल शरीर से लेकर के प्रकृति पर्यंत तत्व खोजते जाओ खोजते जाओ खोजते जाओ तो कोई तत्व मिलने वाला नहीं है उनकी कोई सत्ता ही नहीं है स्वतः सत्ता सुन्यक है ना इसलिए शून्य स्वभाव है तो ये कहा अवसाने च अवसान कहते हैं अंतिम परिणाम तो उसे खोजेंगे तो वृक्ष के तरह अभावात्मक है कदली स्तंभ के तरह है तो कदली स्तंभवत निस्सार तो कदली स्तंभ में कोई सार तत्व जैसे नहीं मिलता ऐसे संसार वृक्ष का सार निकालना चाहेंगे तो कोई सार तत्व नहीं निकलता आता निसार है अनेक शत पाखंड बुद्धि विकल्पास्पद तो अनेक शत पाखंडों की जो बुद्धि है और उस बुद्धि से होने वाले जो विकल्प हैं उन विकल्पों का आस्पद यानी विषय यह संसार वृक्ष है जैसे कोई स्थानु है वो स्थानु हैं कि पुरुष है सत है कि असत है इत्यादि विकल्पों का आस्पद बन जाता है ऐसे इस संसार के विषय में स्त्रोत्र में क्या वो श्लोक है ध्रुवम कश्चित सर्व क्या है पूरा श्लोक ध्रुवम कश्य सर्व ये नहीं है, है? अग, कोई कहते हैं ध्रुवा है तो कोई कहते हैं अध्रुव है तो कोई ऐसे अनेक विकल्प ध्रुवम सांख्यम महमिन स्त्रोत्र का श्लोक है तो उसके विषय में अनेक विकल्प करते हैं ना संसार कोई कहते हैं सत्य है कोई कहते हैं असत्य हैं है, कोई कहते हैं वो तो उत्पन्न होता है कोई कहते हैं उत्पन्न नहीं होता कोई कहते हैं किससे उत्पन्न होता है कोई कहते हैं किसी प्रकार से उत्पन्न होता है ये अनेक विकल्प वादियों के इस संसार के विषय में हैं इसे कहा जाता तो ये कहते हैं कि अनेक शत पाखंड बुद्धि विकल्पास्पद ये जगत के विषय में जो अनेकों विकल्प तो इसकी टीका है टीका को देखिए तो प्रसिद्धो वृक्ष स्थानुर्वा पुरुषो इति विकल्पास्पदो दृष्ट तो जो संसार में वृक्ष शब्द के अर्थ के रूप में प्रसिद्ध पेड़ हैं मुख्य वृक्ष शब्द का अर्थ है वह ये स्थानु है कि पुरुष है इत्यादि विकल्पों का विषय देखा गया दृष्टांत हुआ ये विकल्पास्पद होता है वृक्ष शब्द का मुख्यार्थ ऐसे ही दार्ष्टान्त में कहते हैं तथा अयम अपि ये जो संसार है अयम अपि से लेना संसार को ये संसार वृक्ष भी कैसा है कोई कहते हैं कि ये परमाणुओं का संघात रूप है दो परमाणु जुड़े तो द्वेनुक हुआ तीन द्वेनुक जुड़े तो त्रेणुक हुआ फिर चतुनुख हुआ और ऐसे करके यह परमाणु का संघात यानी समूह रूप संसार है ये वैशेषिक कहते हैं सांख्य कहते हैं कि ये संघात रूप नहीं परिणाम रूप है तो कोई कहते है, हैं आरब्ध है इसका आरंभ हुआ है तो कोई कहते हैं परिणामवाद है कोई आरंभवाद कोई कहते हैं सत है इस संसार को तो कोई कहते हैं असत है और कोई कहते हैं इत्यादि अनेकों प्रकार के जो विकल्प हैं यह शत संख्याक पाखंड बुद्धि विकल्प नाम यानी पाखंडियों के बुद्धि में आने वाले विकल्पों का आस्पद पाखंड है शास्त्र विपरीत कल्पना करना यह पाखंड है शास्त्र सम्मत विचार ये शास्त्रीय मार्ग है और शास्त्र विपरीत कल्पना करके वैसा ही चलना वैसा ही जगत को सिखाना पाखंड कहलाता है तो शास्त्र तो संसार के विषय में कहता है कि यह रज्जु सर्प के तरह अद्वैत ब्रह्म के अज्ञान से ब्रह्म में कल्पित है ये तो अर्थाध्यास रूप है यानी अध्यस्त है ये शास्त्रीय दृष्टि है इसे सद भी नहीं कहता शास्त्र अत्यंत असद भी नहीं कहता अनिर्वचनीय कहता इसे ऐसा ही स्वीकार करना ये है शास्त्रीय कल्पना इस संसार के विषय में इसका शास्त्रीय स्वरूप स्वीकार करके वैसा ही चलना हुआ ये अपाखंड हुआ पाखंड नहीं हुआ और इससे विपरीत उसको वास्तविक ही स्वतंत्र सत्ता वाला समझना या बिल्कुल ही आकाश पुष्प के तरह अत्यंत असत समझना ये सब पाखंड है शास्त्र विपरीत कल्पनाएं हैं और ऐसे एक दो नहीं है जगत के स्वरूप का विचार करने वाले इसलिए कहा कि शत संख्याक यानी सैकड़ों जो शास्त्र विपरीत कल्पना करने वाले हैं और उनके बुद्धि के जो विकल्प हैं विपरीत वृत्तियां हैं उन वृत्तियों का आस्पद विषय विकल्पा विषय ये कौन है ये संसार है तो अनेक अनेक हाँ, शत पाखंड बुद्धि विकल्पास्पद तो अवसानी च वृक्षवद अभावात्मक से लेकर के अनेक शत पाखंड बुद्धि विकल्पास्पद यहां तक के ग्रंथ से जो प्रसिद्ध वृक्ष पदार्थ हैं उसी के तरह यह संसार भी होने से वृक्ष शब्द प्रयोगारह है। वृक्ष शब्द का उसमें गौण प्रयोग है ये कहा गया अब तत्व जिज्ञासु भी अनिर्धारित ईदन तत्व इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार किन कि को अयम वृक्ष इति वृक्षव सायगोचर वृक्षो दृष्ट तथा अयम इति साम्यांतरम् आह साम्याह तत्विज्ञासुभि तो प्रसिद्ध वृक्ष की कुछ समानताएं संसार वृक्ष में बता करके अन्य समानताएं प्रसिद्ध वृक्ष की संसार में दिखाने के लिए ये विशेषण है तत्व जिज्ञासु भी अनिर्धारित तो इदं तत्व इत्यादि इसलिए कहा साम्यांतरम आह यानी गुणांतर कहते हैं धर्मांतर प्रसिद्ध संसार का जो धर्म है एक तो एक दो बता दिए दूसरा धर्म बता रहे उक्त धर्म से भिन्न धर्मांतर वो गोसाम्यार हो जाएगा तो तत्व जिज्ञासु भी अनिर्धारित ईदन तत्व तो जैसे इस प्रसिद्ध संसार अवतरण में लिखा लिखांटी का कारण संसार में अनेकों जाति के पेड़ हैं उन पेड़ों के सभी के सभी पेड़ों के नाम ज्ञात ही हो यह कोई जरूरी नहीं है इसलिए कोई कोई संसार में पेड़ किस नाम वाला है यह मालूम नहीं होता तो अनिर्धारित नाम वाला है ऐसे ही ये जो संसार हैं ये भी अनिर्धारित नाम रूप वाला है इसलिए कहा टीका में अवतरण में कि किन संज्ञ को अयम वृक्षवसाय गोचर कश्चित वृक्ष निश्चित नाम वाला कोई कोई इस संसार में पेड़ नहीं होता ऐसा देखा गया है ऐसे करते तथा अयम अपि अयम अपी अन्य संसार वृक्ष भी अनिर्धारित तो नाम वाला है इस संसार वृक्ष का क्या नाम है पूछेंगे तो नाम नहीं बता सकते इसलिए कहते तत्वजिज्ञासु भी अनिर्धारित ईदन तत्व तो जो तत्व जिज्ञासु हैं तत्व कहते वास्तविक स्वरूप को और वास्तविक स्वरूप को जानने की इच्छा करने वाले हो गए तत्वजिज्ञासु और उनके द्वारा अनिर्धारित ईदन तत्व है इस संसार का स्वरूप निर्धारित नहीं है जब तत्व जिज्ञासु तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उन्हें निर्धारण होगा कि यह संसार वृक्ष रज्जु सर्प के तरह है आत्मा में कल्पित है यह निर्धारण तब होगा उससे पहले तक तो अनिर्धारित ईद तत्व है इसका निर्धारण नहीं हो पाता तो तत्व जिज्ञासु भी अनिर्धारित ईदन तत्व ये ऐसा ही है यह नहीं कहा जा सकता अज्ञानी के द्वारा आगे है भाष्य में ही कि वेदांत निर्धारित परब्रह्म मूल सारू तो वेदांत है उपनिषद तो है तो वेदांत निर्धारित का है वेदांत से निश्चित जो परब्रह्म है वेदांत प्रमाण से सुनिश्चित जो परब्रह्म ब्रह्म और वो है मूल रूपी जिस संसार वृक्ष है प्रकृति और आकाशादी प्रा, परिणाम प्राकृत ये तो निस्सार है कदली स्तंभवत निस्सार है तो जो अध्यस्थ होता है उसका वास्तविक स्वरूप अधिष्ठान हुआ करता है और वो अधिष्ठान सत्य है ब्रह्म है वो उसमें सार है तत्व है इसलिए वेदांत यानी उपनिषदों से निर्धारित जो परब्रह्म रूपी इस संसार वृक्ष का मूल है वही इसका सार है यानी वास्तविक स्वरूप है सर्वम खलविदम ब्रह्म इत्यादि उपनिषद वाक्य कह रहे हैं इदम शब्दी तो यह संसार वृक्ष अपना अधिष्ठान जो ब्रह्म है तदात्मक है वेदांत में कार्य स्वरूपत असत है और कारणात्मना सत है उत्पत्ति के समय भी स्थिति के समय भी और लय के समय भी कार्य की अपनी कोई सत्ता नहीं है लेकिन वह उत्पत्ति के समय स्थिति के समय और लय के समय जिस कारण के साथ अन्वित रहता है उस कारण से ही सत्तावान है वह कारण है ब्रह्म इसलिए वही उसका सार है तो वेदांत निर्धारित परब्रह्म मूल सार परब्रह्म रूपी जो मूल है वही इस संसार वृक्ष का सार के तरह सार है और आगे हैं आविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज प्रभवो इस संसार वृक्ष का बीज क्या है परब्रह्म में इसकी कल्पना हो रही है लेकिन क्यों हो रही है यदि अविद्या न हो वास्नाएं न हो काम और कर्म न हो तो ब्रह्म में इस संसार वृक्ष की कल्पना नहीं हो सकती इसलिए अविद्या काम कर्म ये जो अनभिव्यक्त नाम रूपा रूप में है अभिव्यक्त है का मतलब कारण भाव भावापन्न जो अविद्या काम कर्म पूर्व पूर्वकल्पीय प्राणियों के द्वारा कामना से प्रेरित होकर के किए हुए जो कर्म है वह अदृष्टात्मना प्रलय काल में भी विद्यमान है अभिव्यक्त नाम रूप दशा में नहीं है अनिव्यक्त नाम रूप दशा में है इसलिए अव्यक्त भावापन्न है तो ये जो अविद्या काम कर्म है अव्यक्त भावापन्न और वो है बीज और इसी बीज से प्रभव यानी उत्पत्ति जिस संसार वृक्ष की हुई है उस संसार वृक्ष को कहा गया अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज प्रभव संसार वृक्ष एस संसार वृक्ष ये सब प्रथमांत विशेषण है एस संसार वृक्ष के और आगे है अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्य गर्भांक तो ये जो अभिद्या काम कर्म अव्यक्त रूप बीज है यह जब वो त, आ, अंकुरित होता है तो उसका पहला पहला अंकुर क्या है तो हिरण्य गर्भ ये प्रथम कार्य है ना ईश्वर की प्रथम संतान है इसलिए उसे कहा जाता है अंकुर तो अपर ब्रह्म वो अपर ब्रह्म है हिरण्यगर्भ और वो कैसा है तो कहते हैं विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्यगर्भ यही अपर ब्रह्म है और वो है अंकुर इस अंकुर दशा संसार वृक्ष की संसार तो अभी बड़ा पेड़ बना है तो संसार वृक्ष हुआ लेकिन पेड़ से पहले बीज से अंकुर निकलता है वह अंकुर दशा है अपंचकृत पंचमहाभूत और अपंचीकृत पंचमहाभूतों से बना हुआ समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी चैतन्य हिरण्यगर्भ गर्भ वो है समष्टि बुद्धि जो विज्ञान शक्ति है तदा उपाधिक और समष्टि प्राण जो क्रिया शक्ति है तद उपाधिक इसलिए कहा गया विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक <coughs> तो विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति यानि समष्टि बुद्धि और समष्टि प्राण उपाधिक तो हिरण्य गर्भ है वो है अंकुर इस अव्यक्त काम कर्म क्या नाम ये अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज का अंकुर और अब वो पेड़ बन रहा है तो पेड़ में तो अलग अलग जो है पत्ते शाखाएं आदि होती हैं वो बताए जा रहे हैं तो लिंग भेद स्कंद ये एक विशेषण है तो लिंग भेद स्कंद तो सभी जो वेष्टि प्राणी है जीव है सर्व प्राणी हुए जीव सभी जीव हिरण्य त्वंकुर हुआ बाकी वेष्टि जो बाकी जीव है और उनका उपाधिभूत जो सूक्ष्म शरीर वो लिंग विशेष है लिंग भेद है यानी वेष्टि सूक्ष्म शरीर सभी और वो हैं इस संसार वृक्ष के स्कंद स्कंद कहते हैं तने को मूल से लेकर के शाखाएं ऊपर फैली फैलती हैं जहां से उसके बीच वाला भाग उतना। वो क्या है तो ये सभी वेष्टि जीवों का उपाधिभूत वेष्टि लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर वो स्कंध के तरह स्कंध है तो अंकुर हुआ तो उसके लिए पानी की जरूरत होती है ना तब पे बढ़ेगा फिर उसमें पत्ते आएंगे शाखाएं आएगी तो वो कौन है तो कहते हैं तत्त तृष्णा उद्भूत दर्प तो तृष्णा इस संसार अंतपाती आहिक पारलौकिक शब्दादि विषयनी विशे इच्छाएं जो प्राणियों के चित्त में है तृष्णा वही जल के तरह जल है तो तत्त तृष्णा संसार के पदार्थों की इच्छाएं ये जल के तरह जल हैं और उनसे आशेक यानी सिंचन जब इस अंकुरित हुए पेड़ का बीज का सेचन करते हैं रूपी जल से तो उससे उद्भूत दर्पह तो फिर वो अंकुर बढ़ता बढ़ता पत्ते आदि के रूप में परिणत होता है वो उद्भूत दर्प है यानी वो अंकुर फूटने लगता है ना वो फूटने की अवस्था उसे दर्प कहा जा रहा है और फिर आते हैं प्रवाल छोटे छोटे पत्ते अंकुर वो सब कहा जा रहा है तो बुद्धि इंद्रिय विषय शाखाओं के ऊपर उप शाखाओं के जड़ वो छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं, तो उसमें प्रवाल आता है वो क्या है तो बुद्धि इंद्रिय विषय बुद्धि इंद्रिय हैं ज्ञान इन्द्रिय और उनके जो विषय हैं शब्द आदि वो प्रवाल के तरह कोपले हैं छोटे छोटे नए नए पत्तों के अंकुर जैसे हैं और वो प्रवाल प्रवालांकुर उसी से फिर शाखाओं पर उपशाखाएं बनती हैं और श्रुति स्मृति न्याय विद्या उपदेश पलाश और पत्ते क्या है छंदांश परणानी तो कहते हैं श्रुति छंद ये उपलक्षण है गीता के पंद्रह वे अध्याय छंदांश यश्य परणानी तो छंदांशी से, से इन सबको लेना छंद शब्द से तो वेद को लिया जाता है और वेद ये उपलक्षण है स्मृति न्याय विद्या और उपदेश ये पलाश के तरह पलाश है पत्ते हैं, पर्ण है तो उपदेश पलाश हो ये संसार वृक्ष है, है? हाँ। तो दर्प तो अहंकार तो क्या वो है समझ दो उनकी वो जो लंबा डंठल के इसमें अलग अलग दो शाखा बनने के लिए जो पूर्व अवस्था होती है डंठल के बीच में वो आती है जहां से अलग अलग दो पत्ते निकलने हैं वो स्थान ऊपर वाला अग्र भाग, दर्प कहलाता है और आगे हैं क्या बुद्धिन्द्रिय विषय श्रुति स्मृति न्याय विद्या उपदेश पलाश यज्ञ दान तप आदि अनेक क्रिया सुपुष्प तो पेड़ पर जो फूल लगते हैं पत्ते आ गए तो फूल भी होने चाहिए ना तो फूल बताते हैं अच्छा ये ये एक विशेषण करके पूरा करते यज्ञ दान तप आदि अनेक क्रिया सुपुष्प तो ये यज्ञ है दान है तप है ऐसी अनेक जो शास्त्रीय क्रियाएं हैं यही इस संसार वृक्ष में लगे हुए सुगंधी फूल के तरह फूल है कर्म और रस बताया जा रहा है सुख दुख वेदना अनेक रस इसकी चर्चा करते हैं हम लोग कल